पत्रावरी दो सौ कुमारी एस फार्मर को लिखित न्यूयॉर्क उनतीस दिसंबर अठारह सौ पंचानवे परिवहन इस जगत में जहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता है जहाँ पर जीवन नामक मृत्यु के अंदर हम निवास करते हैं वहाँ पर प्रत्येक विचार जीवित रहता है चाहे वह प्रगट रूप में किया जाता हो अथवा अप्रगट रूप में चाहे राजमार्ग स्थित भीड़ के अंदर उसका उद्भव हो अथवा प्राचीन काल के सघन एकांत वन में वे विचार सतत रूप से मूर्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं एवं जब तक उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती है तब तक वे अभिव्यक्त होने के लिए सतत प्रयत्न करते रहेंगे उन्हें दबाने के लिए चाहे जितनी भी चेष्टाएं क्यों न की जाए वे कभी विनष्ट नहीं होंगी किसी भी वस्तु का विनाश नहीं है जो विचार अतीत काल में अनिष्टकारक थे वे भी मूर्त रूप धारण करने के लिए प्रयत्नशील हैं वे भी पुनः अभिव्यक्त तथा क्रमशः शुद्ध बनकर अंत में शुभ विचार में परिणित होने के लिए प्रयत्नशील हैं अतः इस समय भी ऐसी कुछ भावनाएं विद्यमान हैं जो अपने को अभिव्यक्त करने के लिए सचेष्ट हैं ये अभिनव भावनाएं हमें बतलाती हैं कि हमारे अंदर जो द्वंद्व भाव जो शुभ एवं अशुभ की भावना है किसी विचार को दबाने की जो भयानक प्रवृत्ति है इन सबको दूर करना होगा वे हमको यही शिक्षा देती है कि जगत की उन्नति का रहस्य प्रवृत्तियों का उन्मूलन नहीं अभी तो महत्तर दिशा में उनको परिवर्तित करना है यह हमें शिक्षा देती है कि यह जगत शुभ एवं अशुभ का जगत नहीं है प्रत्युत यह जगत महत महत्तर एवं और भी महत्तर उपादानों से बना है सबको अपनी गोद में आकृष्ट किए बिना इन अभिनव भावनाओं को तृप्ति नहीं मिलती वे हमें शिक्षा देती हैं कि किसी भी दशा में हताश होने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के नव दृष्टिकोणों को मानसिक नैतिक तथा आत्मिक किन्हीं भी विचारों से कोई विरोध नहीं है क्योंकि ऐसे नए दृष्टिकोणों की अवस्थिति भी उन्हीं विचारों के मध्य है वे उन पर बिंदु मात्र भी दोषारोपण न कर यही कहती हैं कि उनसे अब तक भलाई ही हुई है तथा आगे चल उनसे भलाई ही होने वाली है प्राचीन काल में बुराई के परित्याग के रूप में जिसकी कल्पना की जाती थी वर्तमान नवीन शिक्षा पद्धति के अनुसार उसे बुराई का रूपांतरण माना जाता है अर्थात भलाई से और अधिक भलाई करने की चेष्टा की जाती है इन भावनाओं से पर सर्वोपरि हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो अवश्य ही वन वह हमें इसी जीवन में पहले ही से विद्यमान मिलेगा मनुष्य को यदि कुछ अनुभव की आकांक्षा हो तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि पहले ही से वह पूर्ण है विगत ग्रीष्म ऋतु में ग्रेनेकर में जो सभाएं हुई वे इसीलिए अत्यंत सफल तथा सुंदर हुई कि तुमने स्वयं पूर्वोक्त भावनाओं के प्रकट करने के लिए उपयुक्त यंत्र बनकर अपने को सदा उन्मुक्त रखा तथा स्वर्ण स्वर्ग राज्य पहले ही से विद्यमान है नवीन विचारधारा की इस सर्वोच्च शिक्षा के आधार शिशिला पर तुम खड़ी रही इस भावना को अपने जीवन में परिणित कर दृष्टांत उपस्थित करने के लिए प्रभु की ओर से तुम उपयुक्त आधार के रूप में मनोनीत तथा आदि आदिष्ट हुई हो जो कोई तुम्हें इस अद्भुत कार्य में सहायता प्रदान करेगा वह प्रभु की ही सेवा करेगा हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है मद भक्तानाश्च ये भक्ता मैं भक्त तमाम मताहा अर्थात जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं तुम प्रभु की सेविका हो अथा मैं चाहे जहां कहीं भी क्यों न रहूँ भगवत प्रेरणा से तुमने जिस महान व्रत की दीक्षा ली है उसके उद्यापन में मुझसे जो कुछ भी सहायता हो सके उससे श्री कृष्ण के दास के रूप में मैं अपने को कृत कृतार्थ समझूँगा तथा वह मेरे लिए साक्षात प्रभु की ही सेवा होगी तुम्हारा चिर स्नेहब भाई विवेकानंद दो सौ श्री इ टी स्टर्डी को लिखित मनर 29 दिसंबर पंचानबे प्रिय मित्र अब तक तुम्हें भाषण की प्रतियां मिल गई होंगी आशा है वे कुछ उपयोगी उपयोग की होंगी मैं समझता हूँ आरंभ में बहुत सारी कठिनाइयों पर विजय पानी होगी दूसरे वे सोचते हैं कि वे किसी काम के योग्य नहीं हैं यह एक राष्ट्रीय रोग है तीसरा कि वे सर्दी का सामना एकाएक करने से डरते हैं वे ऐसा नहीं सोचते कि तिब्बत का आदमी इंग्लैंड में काम करने में सुदृढ़ है कोई भी शीघ्र या विलंब से आएगा सत्य में तुम्हारा ही विवेकानंद पुनश्च क्रिसमस के अवसर पर सभी मित्रों को अनेक अभिनंदन श्रीमती और श्रीमान जॉनसन महिला मरग श्रीमती क्लार्क कुमारी हो कुमारी मूलर कुमारी स्टील तथा तो अन्य सभी को मेरा अभिनंदन बच्चे को मेरी ओर से चुम्बन और शुभ शीश श्रीमती स्टडी को मेरा अभिनंदन हम लोग सभी काम करेंगे वाह गुरु की फ़तह विवेकानंद